पूर्णमद पूर पूर्णमद पूर्णा पूर्णमुदश्यते पूर्णश पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ शाति शांति शाति द्वादश अध्याय तक संक्षिप्त तो विचार हो गया है अगर त्रयोदश अध्याय आरंभ होता है इसके संबंधा पूर्व अध्याय के साथ नहीं है बहुत पहले के अध्याय के साथ सप्तम अध्याय के साथ संबंध है कहते हैं मुख्य है? संबंध पूर्व अध्याय के साथ भी कुछ संबंध है आगे बताएंगे पहले सप्तम अध्याय के साथ इसका संबंध होता है सप्तम अध्याय में दो प्रकार की प्रकृति की चर्चा हो गई थी अपरा प्रकृति पराप्रकृति यहाँ भी उसी को लेकर विस्तार करना है तो अपरा प्रकृति से एक शरीर आदि क्षेत्र छे, कोटि में आने वाले हैं सारे के सारे और अपराप प्रकृति जीव और जीव का स्वरूप का परिचय भी देंगे क्या वास्तविक स्वरूप क्या है क्षेत्र ज्ञम से आत्माम ऐसा करके बताएंगे इस क्षेत्र ज्ञा मेरे भी स्वरूप समझो मुझको ही समझो एक अवस्था विशेष में मैं ही क्षेत्र ज्ञा बना हुआ हूँ उपाधि के कारण वास्ता हो ऐसा बोलेंगे क्षेत्रज्ञ का मुख्य जो स्वरूप होगा परमात्मा ही है ये, ये भी शुद्ध करना है वो ज्ञय होगा बाकी त्याज्य होंगे क्षेत्रांश त्याज्य होगा और क्षेत्रज्ञ जो अंश है वास्तविक जो क्षेत्रज्ञ का स्वरूप है वो ग्राह्य होगा इसलिए ये हम तत्त्व तत्प्रवृक्षा में इत्यादि स्वरूप से बोलेंगे आगे तो ये, दो शट हो चुके हैं छ छे, छे के समुदाय को समूह अर्थ का समूह को सट का बोला जाता है संख्या है। दो शटक हो गए प्रथम शटक में मैंने तोम पदार्थ का विवेचन किया था तत्वमसी महावाग्य का विवेचन और कुछ नहीं यहाँ गीता में तत्वसी तो तो महावाक्य है उपदेश है उसी का यहां पर कथन है तो प्रथम सर्क में माने प्रथम अध्याय से लेकर के प्रथम अध्याय तक, तो भूमिका के रूप में है इसलिए उसका अंग माना जाता है द्वितीय अध्याय के एकादश श्लोक से उपदेश आरंभ होता है छियानवे तो उपदेश आरम्भ होता है वहां से लेकर निरूपण हुआ है तत्व और सप्तम अध्याय से द्वादश अध्याय तक तत्पदार्थ का निरूपण हुआ है अब वहाँ तत्त्वम एक पद रह गया असी पद है उसका यहाँ ऐक्य विधान करके एक अशी एक वचन है असी एक वचन है मध्यम पुरुष एक वचन है तत्त्वम असी अस धातु का रूप है हो तो अब उसका ये विवेचन हुआ है ऐक्य का निरूपण होना है ऐक्य का निर्माण और ऐक्य के जो साधन है उस साधन में बताएंगे अमान्यवादी साधन जैसे होगा ये सब बताना है कहते हैं एक बोलते हैं प्रथम मध्यम तीन तीन सट है प्रथम सटका और मध्यम सट का द्वितीय सटका ये दोनों सटक यो तत्म तत्पदार्थ उगत हो प्रथम सटक में तुम पदार्थ को कहा द्वितीय सर्ट में पदार्थ को कहा तुम तत्पदार्थ उगत हो बोला तुम पद तत्पद का अर्थ क्या है अंतिमस्तु को अब अंतिम के आ रहा है त्रयदश से ले लेकर अष्टादश तक ये भी छः छे हैं मिल करके अंतिमस्तु सड़को वाक्य अर्थनिष्ठा जो तत्वमसी महावाक्य में, महा में निष्ठा रखता है ये ऐक्य में निष्ठा रखने वाला है ये वाक्य कौन है तत्वमसी जो महावाक्य वही है वाक्य वाक्य अर्थनिष्ठा वाक्य के अर्थ में निष्ठा है जिसकी किसकी तृतीय सड़क की अंतिम सड़क यही है उस वाक्य के अर्थ में निश्चित है ये ब्रह्म के ऐक्य करना उसका अर्थ होता है उस वाक्य का तत्वसी का उसी में रिश्ता रखने वाला है स्थिति है इस सटका की सम्यग्धि प्रधान सम्य ज्ञान प्रधान है यहां तृतीय सटका जो चलने वाला है अधूना आरभ थे अब उसका आरंभ किया जाता है तृतीय सड़क का आरंभ तत्र अब इसमें से क्षेत्राध्याय अंतिक आद्यम जो क्षेत्राध्याय आता है त्रयदश अध्याय क्षेत्र संबंधी अध्याय है तो अंतिम सड़क का अध्याय अध्याय है प्रथम अवतार, उसका भूमिका बनाने के इच्छुक संबंध के साथ है साक्षात द्वादश अध्याय के साथ संबंध नहीं है पूर्वापर भाव संबंध नहीं है सप्तम अध्याय के साथ संबंध है कहते दो प्रकृति की चर्चा हुई थी यहां भी क्षेत्र क्षेत्र का दो प्रकृति की चर्चा हो रही है सप्तमे सप्तमे अध्याय सूचित है ईश्वर की दो प्रकृति सूचित की गई थी सप्तम अध्याय में प्रकृति पराप प्रकृति का करके कहा गया था त्रिनात्मिका तीन प्रकार तीन गुण स्वरूपा है प्रकृति तीन गुण स्वरूप तमोग अष्ट आठ प्रकार की प्रकृति की चर्चा हो गई थी भूमि रापोनलो वायु खमरों बुद्धि बचा अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्टा वो तो भाष्यकार ने अर्थ किया था वो तो मन शब्द का था अहंकार लेना मन के कारण अहंकार को लेना बोला था और बुद्धि का अर्थ महतत्व को लेना बोला था और अहंकार शब्द से कुल प्रकृति को लेना ऐसे कहा था क्यों सांख्यों के साथ में तालमेल करना है उनके अब शब्द नहीं है प्रकृति दिखाई है मूल प्रकृति को लेकर होता है तो सांख्य कार्य में कहा ही है मूल प्रकृति अभिकृति प्रकृति विकृति सप्ताह न प्रकृति विकृति पुरुष ऐसा कहा मूल प्रकृति अभिकृति वो किसी का कार्य नहीं है मूल प्रकृति तो त्रिगुणात्म का प्रकृति है सांख्य के हिसाब से वह किसी का कार्य नहीं है वो तो वो कारण तो है कार्य नहीं है किसी का प्रकृति विकृति वो सात ऐसे पदार्थ हैं सांख्य में वो प्रकृति भी बनते बनते किसी की अपेक्षा प्रकृति है किसी की अपेक्षा मूल के अपेक्षा अहंकार जो दूसरे नंबर पर आता है वो विकृति है और मूल और अरे महत्व के लिए प्रकृति है वो महत्व का कारण है और महत्व ऐसा ही है अहंकार का कार्य है और पंचतन मात्रा का कारण है वो महत्वपूर्ण बात वो पंचभूत बोला है पंचभूत होता है पंचतन्मात्रा बोलते हैं वो भूत सूक्ष्मभूत भूत नहीं भूत है ये तो कार्यपोरी में आएंगे सूक्ष्म विकारी तो विकार है ये षोड़शस्त विकार कहा है पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्म इंद्रिया एक मन है ग्यारह हो गए और पंच विषय इनको विकारी विकारी इससे कोई कार्य नहीं होगा इंद्रिय बनने के बाद आगे बिगड़ेगा प्रकृति से बिगड़ते बिगड़ते इंद्रिय तक आ गए मन तक आ गया शब्दादि विषयों तक आ गया पूरा हो गया विषय तो इस तरह से चौबीस तत्व पानते हैं प्रकृति हम सब है क्यों मूल प्रकृति एक है सात प्रकृति विकृति वाले सात हैं, और 16 विकार हैं बनकर करके हो जाते हैं चौबीस तत्व सांख्यों का गिनने का तरीका यही है यहां भी उसी प्रकार से विचार कर रहे करना चाहते हैं एक कहा त्रिगुणात्मिका अष्टा आठ प्रकार की जो प्रकृति है, भिन्न, है अपरा भेद भेद युक्त प्रकृति भिन्न भिन्न है अपरा अपरा संसार हेतु अपरा प्रकृति संसार के कारण है ये शरीर आदि जो है ना संसार के कारण होते हैं ये अपरा प्रकृति में सब पराच अन्य दूसरी परा प्रकृति की भी चर्चा हो गई थी सप्तम तो अध्याय में कौन जीवभूता जो जीवरूप जीव स्वरूपा है क्षेत्र के क्षेत्र के लक्षण कहा वो क्षेत्र के स्वरूप है वो ईश्वरात्म का वोश्वरूपा प्रकृति है वो जीव ईश्वरीय वास्तव में औपवादी के कारण जीवत् तो वास्ता है वास्तव में ईश्वरीय ईश्वरात्म का प्रकृति ये प्रकृति कहा सप्तम अध्याय की चर्चा कर रहे हैं याद्याम प्रकृति पे हम जो परा और अपराध दो प्रकृति के द्वारा जिन दो प्रकृति के माध्यम से ईश्वरों जगत उत्पत्ति तिलाए हेतु तुम प्रतिबद्धित ईश्वर प्रकर� भगवान ईश्वर विशेष भगवान जो है जगत की उत्पत्ति स्थिति लय के कारण प्राप्त हो जाता है जिन दो प्रकृति के कारण जीव और जड़ दो, दो प्रकार के क्षेत्र क्षेत्र के स्वरूप से हम बोलेंगे ये दो प्रकृति के थि, थि, कारण संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थिति लय के कारण परमेश्वर बनता है ये दो प्रकृति नहीं परमेश्वर के कार्य कारण भाव है विशेष हो जाएगा तो उनमें से क्षेत्र और क्षेत्र के रूपा दो प्रकृति यहां प्रकृति है उनमें क्षेत्र क्षेत्र प्रकृति द्वे निरूपण द्वारे क्षेत्र प्रकृति और क्षेत्रज्ञ प्रकृति दो प्रकार की जो प्रकृति है लक्षण वाली प्रकृति दो का निरूपण के द्वारा तदव ईश्वर से तत्व तो निर्धारण तो प्रकृति वाला कौन दो प्रकार के प्रकृति वाला कौन तदवान प्रकृति वाला कौन ईश्वर का निर्धारण होगा इस प्रकृति के निर्धारण के माध्यम से निर्धारणार्थम क्षेत्राध्याय आरम इसे क्षेत्राध्याय कहते हैं इसको क्षेत्राध्याय का आरभ है क्षेत्र शब्द से पहले आया है एकदम शरीर में कमते हैं क्षेत्र वृत्ति क्षेत्र शब्द से आया इसे क्षेत्राध्याय बढ़ गया शुरू में क्षेत्र शब्द आता है अति तो अंतराध्याय और पूर्वाध्याय के साथ भी इसका संबंध है पहले तो सप्तम अध्याय के साथ संबंध दिखा त्रयोदश अध्याय का और प्रथम अध्याय अभी भी गया हुआ है द्वादश अध्याय उसके साथ भी समझो उसका अंतिम में आठ श्लोकों से अमानित्वादि क्या अदम्बित्वादि गुण कहा गया था आ, आ, आ, ऐसे गुण अधि गुण कहा गया था जिसमें आठ श्लोकों से बोला हुआ है वो तो क्या है ज्ञान के साधन है वो उस परमात्मा को पर जाने के लिए सब साधन चाहिए यही कहना है अतीत अनंतराध्याय पूर्व में है किंतु अभी अभी गया हुआ अध्याय द्वादश अध्याय में अध्यष्टा स्वर्भूतान इत्यादि नाम जो अद्वेष्टा सूतानुम इत्यादि के द्वारा आठ श्लोकों के द्वारा यावत अध्याय परिसमाप्ति ही जब तक अध्याय की समाप्ति नहीं होती तब तक तावत तत्वज्ञानी नाम सन्यास सन्यासी नाम जो तत्वज्ञानी सन्यासी है पर्वत्यागी है सन्यासी नाम निष्ठा उनकी नेतराम स्थिति निष्ठा किस प्रकार वो रहते चर्चा करती तो कर्म के त्याग करके लोके श्रणा वितेषण पुत्रषणा से कर्म के शिखा सूत्र सहित कर्म के साधन सहित कर्म को त्यागा हुआ जिन्होंने उनके लिए किस प्रकार की निष्ठा स्थिति निष्ठा मत स्थिति वो कही गई आठ श्लोकों के द्वारा अधाश्रभूतान मैत्र कौड़ निर्भव निरहकार सुख दुख सु, सुख समुख क्षम इत्यादि श्लोकों ने कहा यथाथ वर्तन थे, थे जिस प्रकार वो रहते सन्यासी वो यहाँ कहा गया अतित अनंतराध्याय के अंतिम में केन पुनस्ते तत्वज्ञानन युक्ता कौन से तत्व ज्ञान से उक्त इस धर्म से रहने पर कौन से तत्व से युक्त होते हैं सन्यासी यह प्रश्न उठता है केन mm. न पुनस्ते तत्वज्ञानन युक्ता किस तत्वज्ञान से युक्त है ये कौन सा स्वरूप ज्ञान से युक्त है ये यथोत धर्माचरणाद भगवत प्रिया भवती किस तत्वज्ञान से युक्त होने से यह सन्यासी पूर्वोक्त धर्म का आचरण करने से पूर्वोक्त धर्म ये यही धर्म अहिंसा अव्यस्ता सर्वभुताना धर्म है उन धर्म के आचरण करने से भगवता प्रिया भवंती यो मद भक्त स्व प्रिय भक्तिमान में प्रिय होना बोलते बोलते जल, आए जगह जगह में तो, भगवान के प्रिय भक्त हो जाते हैं किन धर्म से उक्त होने परे संन्यासी लोग ऐसा होते हैं प्रश्न उठा एवं अर्थम एवं इती एवं अर्थ आयम अध्याय आर इसको भी बताना है किस धर्म से उक्त होने पर सन्यासी भगवान के अति प्रिय होते हैं वो धर्मों का भी चर्चा कर रहे है। तो हैं यहाँ अमानित माधुमित्व आदि धर्म बताएंगे हम त्रयोदश अध्याय में ये धर्म की चर्चा करेंगे ज्ञान शब्द से बोलेंगे ज्ञान के साधन बताएंगे उस आत्मज्ञान के साधन की चर्चा होगी अमानित्व तो माधुमत्व आदि के द्वारा ये कहा प्रकृति से त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है ना तो तीन गुणा स्वरूप अपरा प्रकृति तीन गुण है त्रिगुणात्मिका त्रिगुण स्वरूपा यह अर्थ अच्छा होगा सर्व कार्य कार्यकरण विषय कारण परिणता हाँ सारे के सारे संसार उसी के परिणाम है सारा कार्यकरण माना शरीर इंद्रियादि रूप से परिणत है ठीक है कार्यकरण विषय तीन प्रकार है संसार का स्वरूप शरीर है इंद्रिय है और विषय है तीन रूप से परिणत है वो प्रकृति जो जड़ प्रकृति है वो परिणता पुरुष से आत्मा को भोग अपवर्ग अपवर्गार्थ कर्तव्यतया भोग और अपवर्ग देना है भोग देना है मोक्ष भी देना है भोग माना रजुगुण तमगुण के माध्यम से भोग देना है सतुगुण के माध्यम से मोक्ष देना है माने भजन साधन भी करेगा तो प्रकृति अवस्था में करेगा तो सतुगुण रूप प्रकृति वहां काम कर सतुगुण प्रधान अवस्था में बीलिए भजन साधन में लगेगा और रजुगुण बढ़े तो कुछ संसारी काम करने लग जाएगा तमोगुण बड़ा हो तो आलस्य के बारे में पड़ा रहेगा ऐसी स्थिति है तो भोग देने वाली वही प्रकृति है पुरुष को और वो अपवर्ग मोक्ष देने वाली वही है सत्गुण रूप मोक्ष देने वाली हो जाती है भोग अपवर्गार्थ करते बेटा। भोग अप्रकृति पुरुष को देने के लिए देह इंद्रिय आकार वो प्रकृति देह और इंद्रिय रूप दो आकार से, से संघात को प्राप्त हो जाती एकत्रित हो जाती प्रकृति त्रिगुणात्मिका प्रकृति शरीर और इंद्रिय रूप या आकार के द्वारा परिणत हो जाती है प्रकृति स्वयं संगात है इदम शरीरम कहा वही संगात को इदम शरीरम कौन तेई के द्वारा बोल रहा है यही शरीर है प्रकृति का जो समुदाय है दो तो त्य और इंद्रिय रूप में परिणत हुई है किसके लिए पुरुष को भोग और अपवर्ग अपवर्ग देने के लिए तो प्रकृति का परिणाम है उसी का इधम शब्द ही लिया जाएगा ऐसे इधम शब्द सर्वनाम है इस श्लोक में इदम शब्द सर्वनाम है तो उसी के द्वारा कहा जाता है और नजदीक में है के सानिधि में पड़ी हुई प्रकृति है ये इदम सबसे कहा जाता कहा तदे तद कहा था तदे तत् श्री भगवान वाच वहां ले जाके अनुका है ये भूमिका यहां तक है श्री भगवान वाच इदम शरीरम कौंतेय क्षेत्रभित्ते अभिधीये तद यो व्यक्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ तद विध इद शरी कौंतेय क्षत्रिधीये एक व्यक्ति प्राहु क्षेत्र तद्ध हे कौंतेय हे कुपुत्र अर्जुन संबोधन है कौंते कुंत अपत कौंतेय कु का संतान है इसलिए कौंते हे इति कौंतेय इस शरीर को अधीयते इति क्षेत्रमित कथ्यते क्षेत्र छे, क्षेत्र शब्द से कहा जाता है इसको इस शरीर को यही कहते हैं क्षेत्रम कहा ये तद यो व्यक्ति शरीरम ये शरीरम इस शरीर को जो जानता है जानने वाला भी यही है तम क्षेत्रज्ञ प्राहु तम तम क्षेत्रज्ञ प्राहु कहा उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं कौन तद विधा उस क्षेत्रज्ञ को जानने वाले लोग जो है समझदार लोग होते हैं क्षेत्र क्या स्वरूप क्या है कहते हैं उसको क्षेत्र के शब्द से कहा हुआ है मान ये शरीर को जो जानता हो उसको क्षेत्र के शब्द से कहते हैं लोग कहा तद्विदा कहा उसको जानकार जो लोग होते हैं इसको क्षेत्र कहते हैं शरीर को और शरीर के ज्ञाता को क्षेत्र के कहते हैं जिसके दो विभाग को जानने वाले लोग ऐसे मानते हैं कि कहा टीका तो में होंगे अवतरण का प्रकृति द्वय से बारे भारतीय ये दोनों प्रकृति जो सप्तम अध्याय में कहा गया है, दो प्रकृति है परा प्रकृति अपरा प्रकृति कर कहा था वो तो स्वतंत्र नहीं है प्रकृति ईश्वर के अधीन है ये तद्वनी भूतानी सर्वाणी उपधार है अहम कृष्ण प्रबभा प्रलयस तथा सप्तम अध्याय ऐसे बोलते हैं ये दो योनि मेरे कारण मत जाते जगत उत्पत्ति के साधन होते हैं ये ये कहा था ये कहना है प्रकृति तो ऐसे स्वातंत्र भारत ईश्वर से आया किसकी है प्रकृति ईश्वर की है ये ईश्वर की प्रकृति है स्वतंत्र नहीं है कई बात पर कहा था ईश्वर से कहा था ईश्वर से प्रकृति ईश्वर से कहा था ईश्वर की प्रकृति ऐसा बोला था भूमि इत्यादि ना होता सत्वादि रूपा प्रकृति अपरा इत हेतु महा भूमि रापो नलो वायु खम्भो बुद्धिवत आदि से कहा गया सप्तम अध्याय बने ये जो प्रकृति है सत्वादि रूपा त्रिगुणाद्य का है वो सत्व रज तम गुण रूपा है वो वो प्रकृति सत्वादि रूपा आदि से रज तम सत्यो रज तम तीनों गुणों से युक्त तो प्रकृति अपराह ये अपरा कृष्ट प्रकृत, है प्रकृति ऐसा कहा था उसमें हेतु है तो बताते हैं संसार कहा था संसार हेतुत्वाद तो क्यों अपरा है ये भूमि आदि से कहा गया प्रकृति संसार के कारण है ये साधन होते शरीर आदि तो पुष्ट इससे को लिया जाता है संसार के कहा है कहा था इतस्तो अप इससे अतिरिक्त प्रकृति भी कहा था सप्तम अध्याय अपराय इतस्तुम भिन्न भी प्रकृति कहा था इत्यादि ना प्रकृति अनुक्रामी उससे द्वारा कहा गया जो जीवभूता महाभाव का हुआ प्रकृति उसको भी यहां कथन करते हैं पर कहा था भाष्य में कहा पराच अन्या परा प्रकृति अन्य है इसे भिन्न है अपरा प्रकृति से भिन्न है जड़ नहीं है चेतन वाली है जीव जीवभूता क्या स्वरूप है उसका जीव जीव स्वरूप है क्षेत्रज्ञ लक्षण उसका लक्षण क्षेत्रज्ञ क्षेत्र को जानने वाला जानने वाली प्रकृति है दूसरी प्रकृति क्षेत्र माने शरीर इंद्रिया समुदाय उसको जानने वाली अपराध संसार परा जगा तत्परत्व हेतु में सो दे ये परा प्रकृति है जीवभूता कहा वहाँ कहा था सप्तम अध्याय में उसमें हेतु की सूचित सूचना देते हैं हेतु है उसमें क्या है में कहा ये जीवभूता प्रकृति वास्तव में ईश्वर स्वरूपा है जीवरूपा नहीं ये वास्तव में उपाधि के कारण जीवत्व तो वास्तव में ईश्वर परमात्मा ही है ईश्वर रूपा कहा हुआ है ईश्वरत्म क्या बोला था किमर्थम ईश्वर से प्रकृति इतिहास किस क्या प्रयोजन है ईश्वर को दो प्रकृति के लेने के ईश्वर की प्रकृति बोला प्रयोजन क्या सिद्ध होगा ऐसे किमर्थम किसके लिए प्रकृति दो, दो प्रकृति ईश्वर की क्यों इतिहास कारणत्वा जगत के कारण बनाना है ना इनको इनके बिना जगत नहीं बन पाएगा दो प्रकृति के जड़ चेतन के बिना जगत नहीं बन पाएगा जगत कारणत्म जगत के कारणत्व सिद्धि के लिए दो प्रकृति की चर्चा है कहा अभ्याम कहता था यह अभ्याम प्रकृति भ्याम जिन दो प्रकृतियों से पराप्रकृति अपराप्रकृति दो प्रकृतियों से ईश्वर जगत उत्पत्ति लय है तो तुम प्रति ईश्वर में यह धर्म दिखता है जगत की उत्पत्ति करता स्थिति करता पालन करता मैंने लय करता ऐसे देखा था कारण बनता था ईश्वर कहा ठीक है कहते हैं वृत्तम अनुध्याय पूर्व की बात का अनुवाद करके वर्तमान अध्याय आरंभ प्रकार आगे अब कहे जाने वाला अध्याय त्रयोदश अध्याय है और पूर्व की बातों का अनुवाद करते हुए आगे का अध्याय के लिए आरंभ प्रकार बताते हैं क्यों आगे का अध्याय क्यों आरंभ हो रहा है तत्र इत्यादि कहा था तत्र क्षेत्र क्षेत्र का लक्षण प्रकृति निरूपण द्वारा सप्तम अध्याय में दो प्रकार की प्रकृति का निरूपण हुआ है मान पराराष्रपति कहा क्षेत्र क्षेत्र के शब्द से बोलेंगे यहां उसी को तद्वत ईश्वर से तत्व निर्धारणार्थम वो तो जो प्रकृति वाला तद्वान जो ईश्वर है जो प्रकृति वाला तत्व निर्धारण ईश्वर की वास्तविक स्वरूप क्या है तो क्षेत्रज्ञ का वास्तविक स्वरूप क्या है उसको वास्तविक स्वरूप निर्धारण करने के लिए क्षेत्राध्याय आरम्भ थे क्षेत्राध्याय का आरंभ किया जाता है उस ईश्वर का वास्तविक स्वरूप तो यही होगा जयम य प्रवक्षा में यज्ञा मृतम स्मृत अनादिमत पर मत न सदिचते ऐसा स्वरूप होगा क्षेत्रज्ञ का वास्तविक विशेष में पहुंचाना है उसको स्वरूप होगा इसके लिए क्षेत्राध्याय आरभ होता है कहा व्यवहित संबंध बहुता सप्तम अध्याय के साथ संबंध दिखाया अब तक वह व्यवधान है बहुत अध्यायों का व्यवधान है अब अव्यवहित अध्याय द्वादश अध्याय के साथ दूसरे संबंध कहना चाहते हैं त्रयदश अध्याय का दो अध्यायों के साथ संबंध सप्तम के साथ और द्वादश के साथ व्यवहित संबंध का कथन व्यवधान युक्त अध्याय थे पहले वाले उनका संबंध कथन कर अव्यव्य तत्व न अभी अभी जो गया हुआ अध्याय है द्वादश अध्याय कम माने संबंधम विवक्षुर अव्यवती कहा उस संबंध को कथन करने की इच्छुक भाष्यकार अव्यव्य संबंध का अनुवाद करते हैं माने अभी अभी द्वादश अध्याय में क्या कहा था उसके लेकर बोलते हैं अतीत इत्यादि कहा था अतीत अनंतराध्याय च पूर्व है अभी अभी गया हुआ अध्याय है बीच में कोई व्यवधान नहीं आएसा अध्याय उसके साथ भी इसका संबंध है अध्यक्षता सर्भुतान आदि क्षेत्र के वास्तविक स्वरूप ऐसा बताया था उसको जानने वाले लोग ऐसा रहते हैं किसी के साथ भी द्वेष नहीं इत्यादि निष्ठा उत्ता उगता संबंध कहते हैं अत्यतः्याय अध्यभुतान इत्यादि ना यावत अध्याय परि समाप्ति जब तक द्वादश अध्याय की समाप्ति नहीं हुई त्रयोदश श्लोक से लेकर के दो श्लोक तक तावत तत्वज्ञानी नाम सन्यासी नाम निष्ठा है ना निष्ठा ज्ञा उगता कहना पड़ेगा ये टीकाकार निष्ठा उगता निष्ठा बताई गई निष्ठा उगता इस संबंध है ऐसा लगा गया निष्ठा कही गई यहाँ भी द्वादश अध्याय में उनकी स्थिति बताई सन्यासी की स्थिति कैसी होनी चाहिए अद्वैष्ठा सर्वभता नाम स्थिति होनी चाहिए निष्ठा में भी अच्छा उनकी स्थिति है ना उसकी व्याख्या करते भाष्यकार द्वादश अध्याय में कही गई जो सन्यासी की स्थिति है उसके व्याख्या करते हैं यथा इत्यादि यथाते ये जो वो सन्यासी लोग सारे कर्म त्याग के बैठे हुए हैं उस सन्यासी लोग जिस प्रकार से उनका बर्ताव होगा उसको कहा यथाते वर्तनते बर्तन दे क्या धर्मजातम अनुष्ठी बर्तंध का उन धर्म समूह का अनुष्ठान करते हैं अमानित क्या अध्यक्ष आदि धर्मों का अनुष्ठान करते उसमें बने हुए की चर्चा हो गई उसका अनुवाद कर आगे का त्रय अध्याय के संबंध का कथन द्वादश और त्रय का क्या संबंध बनेगा यह दिखाना चाहते हैं के न कहा के न पुनस्ते तत्वज्ञान युक्ता यथोक्त धर्माचरणात भगवत प्रिया भवंती ये बतलाना है किस प्रकार से किस कारण से किस हेतु से ये लोग तत्वज्ञान से युक्त होते हुए संन्यासी लोग यथोक्त धर्माचरार्थ पूर्वोक जो तो धर्म बताए आदि धर्म बताया हुआ है द्वादश अध्याय में उस धर्म के आचरण करने से भगवत के प्रिय होते हैं क्यों आप योग भक्त समय प्रिय भक्ति प्रिय नारा इत्यादि बार बार बोला हुआ है प्रिय भवन थी एवं अर्थम इस प्रयोजन को लेकर इसलिए प्रिय होते हैं वो भगवान के उस धर्म के आचरण भगवान के क्यों प्रिय बनते अध्याय अध्याय आरंभ यह इसलिए किया जाता है भगवान के इसलिए प्रिय होते हैं कह के इसका उत्तर देना है इसके लिए भी कहा टीका कहते तत्व ज्ञान है न उक्ते उक्तेर उत्तार समुचय कहने से तत्व ज्ञान कहेंगे या ज्ञानी को प्रिय माना है तो तत्व समुचय पूर्व के साथ में समुच्चय होगा चकार के लिए यदि आवास में जो चकार है उसके लिए कहा जीवा सुख दुखादि भेदभाजा प्रति क्षेत्र भिन्ना ऐक्य आशंक संसार से आत्मधर्मत्व निराकृत संगात निष्ठत्म भक्तम संघात तो उत्पत्ति प्रकार आ कहते हैं जीवाणाम शंका उठती है यहाँ जीवानाम सुख दुख आदि भेदभाजाम प्रत्येक में सुख दुख कारण से भेद है जीवों में एक सुखी है एक दुखी है ऐसा दिखा जाता है भेद है तो ऐसे जीवों का परमात्मा के साथ कैसे ऐक्य होगा कोई सुखी है कोई दुखी है सुख दुख लेके गया हुआ है कोई सुख लेके गया कोई दुख लेके गया, ले गया हुआ है कैसे एक होगा परमात्मा के साथ ऐक्य होना ये शंका आदि आती है जीवानाम सुख सुख दुखादि भेदभाजाम भेद को सेवन करने वाले जो हैं सुख दुख दुखादि भेद को सेवन कर रहे हैं जीव कोई सुख का अनुभव कर रहे हैं कोई दुख का अनुभव कर रहे हैं जीवों का प्रति क्षेत्रम प्रत्येक शरीर में क्षेत्रम क्षेत्रम प्रति प्रति क्षेत्रम अव्यभाव समाशा है प्रत्येक शरीर में भिन्ना नाम जीव भिन्न भिन्न है क्यों एक ही होता तो सुख दुख अलग अलग नहीं होना चाहिए कोई सुखी है कोई दुखी है देखा जा रहा है प्रत्येक शरीर में अलग अलग जीव है तो उनका न अक्षर जो अक्षर परमात्मा होना संभव नहीं ये है ये कर, कर, कर, उत्तर देते हैं अरे बाबा संसार से आत्मधर्मत्व संसार है ना सुख दुखादि संसार आत्मधर्म नहीं है ये ये मनोधर्म है सुख दुखादि उपाधि के कारण सुख दुभा रहा है आत्मा में सुख दुख प्रतीत नहीं सुख सुख्त में नहीं है आगे में कहा होगा ये है। संसार से आत्मधर्म तो निराकृत संसार जो है ना सुख दुखादि संसार है धर्म नहीं है खंडन करके संघात डिस्टम बहुत शरीर रिष्ठा है सारे के संगात में है शरीर इंद्रिय समुदाय में रहते हैं धर्म सारे सुख दुखादि धर्म शरीर इंद्रिय संघात है समुदाय है इसमें है सब आत्मधर्म है खंडन करके बोलेंगे भक्तों संघात उत्पत्ति प्रकार संघात की उत्पत्ति का प्रकार बताते शरीर इंद्रिया आदि की उत्पत्ति कैसे वो प्रकार बताते हैं ये बताना चाहते हैं भाषिका इसलिए कहा प्रकृति से कहा प्रकृति शरीर आदि को लेकर कहा प्रकृति से भाषा में कहा था त्रिगुणात्म का ये तीन का स्वरूप है प्रकृति सत्व रजत्व गुण रूपा है सर्व कार्य कर विषय कारण परिणत सारे के सारे शरीर इंद्रिया विषय रूप से परिणत भाग में परिणत है यह शरीर रूप में है त्रिगुणात्म का प्रकृति और इंद्रिय रूप में भी है विषय रूप में भी है पुरुष से भोग अप्यार जो पुरुष जीवात्मा है उसको भोग और अपपर भोग मोक्ष दोनों देना है इसके लिए तीन गुण है सतगुण काल में मोक्ष के लिए हो जाएगी रजगुण आदि काल में भोग के लिए देवेंद्रिय आकार्य प्रकृति संघात को प्राप्त हो जाती है एक हो जाती है देह इंद्रिया रूप से एक हो जाती है पर उसको देने के लिए। स्वयं भोग कहावर्गस्थ प्रयोजन यही है प्रकृति का प्रयोजन है जीव को दो प्रकार का देना है भोग भी देना मोक्ष भी देना रजुगुण आदि रूप से भोग देना शतगुण आदि रूप से मोक्ष देना साधना करेगा उस काल भोग भोगस्त अपने प्रयोजन यही जो प्रयोजन है तो कर्तव्य था यही दो ही कर्तव्य है प्रकृति का भोग देना पुरुष को पुरुष को भोक्ता माना हुआ होता है सांख्यो ने करता प्रकृति को मानते हैं ये दो काम करती रहती हो आगे संख्या अनंतर श्लोक है शरीर निर्देशाथ आगे आने वाले श्लोक में शरीर शब्द आया इदम शरीरम ऐसा है दम शरीरम कौनते हैं या क्षेत्र मित्र विधि आया शरीर शब्द आया क्षेत्र कहाँ है ये संक है न्लोक आगामी जो शरीर श्लोक है अभी आया नहीं श्लोक पढ़ा रहे अभी यही है शरीर अंदर इस श्लोक में मतलब तो शरीर का इधम शरीरम करके बोला हुआ है तस्व उत्पत्ति उसको उसकी उत्पत्ति कैसी हुई शरीर की तो उत्तर देंगे प्रकृति ही है शरीर के माध्यम से उत्पन्न हुई है कहना है किम संघात से उच्चित है ये संगात क्यों कहा शरीर की उत्पत्ति के बारे में बोलना चाहिए संघात क्यों बोल दिया ये संगा आ गई तहुष स्वयं संगात है यही कहा था स्वयं संगात है इधम शरीरम यही संगात को शरीर इंद्रिय को पुंज जो संगात है इसको शरीर शब्द से इसको लिया है यार इधम शरीरम शब्द से भी लेना है कहा उक्ति अर्थ भगवत बदनाम बता रही जो कहा हुआ है अपतरण में जो बताया गया भाष्यकार ने लिखा है कि भगवान के उक्ति को ही प्रमाण वचन को ही प्रमाणित करते हैं भगवान ने कहा इधम शरीरम कौन थे यह क्षेत्र में भगवान का शब्द है ये कहना है भगवत तो ना अवता रहे भगवत तदे तत् भगवान उसी को यहां भगवान कहते भगवान ने कहा ये कहते हैं तदे तो आगे इदम शरीरम इत्यादि था श्लोक हो गया था तत्र दृष्ट संगात दृश्याद अन्यम आत्मा दृष्टव त्रष्ट संगात दृश्याद अन्य आत्मा दृश्य इदम क्षेत्र इदम शरीरम कौन थे यह क्षेत्रमित्वीय आया और इसका जो दृष्टा है दृष्टव आत्मा दृष्टा है ये तब आया है तो दृष्टा है ज्ञाता है दृष्टव तत्व मान क्षेत्र में द्रष्टा होने के कारण संगाता संगात दृश्या जो संगात में है और आत्मा दृष्टा कोटि में है संगात दृश्य अन्यम आत्मा आत्मा अन्य है ये निर्देश करते क्या कहते हैं इदम इत्यादि शब्द में कहा था इदम इधम सर्वनामना उत्तम विशेष शरीरम इदम शब्द सर्वनाम था उसके द्वारा कहा जो कहा हुआ है जो निर्दिष्ट हुआ है उसको विश्लेषण लगाते शरीरम इधम से क्या लेना शरीर को लेना इधम सामान्य है कहीं भी लग जाता यह शरीरम इसलिए दिया गया विश्लेषण लगा दिया इधम शरीरम ये कौनते इत्यादि कहा था तो ये शरीर क्यों कहते हैं कहते हैं श्रीगत धातु से शरीर बनता है श्री हिंसा आया हिंसित होता है इसलिए शरीर कहा जाता है नाश होता है इसका क्षत प्राणाद आया है आ, माने क्षण धातु है क्षणु नाश में अर्थ होता है नाश अर्थ में क्षणु धातु है क्षण बजाय निष्ठा करने पर अनुदात तो अनु, जाली के द्वारा अनुनाशिक लोग हो गया छता बन गया क्षणधातु का रूप है क्षता त्राणाध कर ये जीवात्मा को माने संसार से रक्षा करते अधोपतन से रक्षा करता है सरकार यदि पुण्य कर्म करेगा तो अधोपतन से रक्षा हो इसलिए इसको ये कहा क्षेत्रम बोला हुआ है क्षेत्र त्राणात क्षेत्रम एक अर्थ है दूसरा क्षयात क्षेत्रम नाश हो जाता है क्षेत्र कहा इसको शीक्षय से बोल दिया क्षेत्र अथवा क्षरणात क्षेत्र हिंसा हिंसित होता है नाश होता है इसलिए क्षेत्र कहा गया स्थायी नहीं अस्थाई है का मकान है, क्षेत्र कहते हैं इसको कहा क्षीण होता है इसलिए क्षेत्र कहा जाता है नाश होता है क्षेत्र आया है इति इति एवं अर्थ में प्रयुक्त है एवं इस प्रकार कहा जाता है इसको क्षेत्रम इति इति एवं एवं एवं अभिधीयते कथ्यते ऐसा है शब्द इत्यादि आया था एक एवं शब्द पदार्थ का एवं शब्द जो पद है उसका अर्थवा है कहा क्षेत्रम इति अभिधेयते कथ्यते का क्षेत्र कहा इस प्रकार क्षेत्र कहा जाता है ठीका में कहते हैं उक्त प्रत्यक्षदृश्य विशिष्ट किंचित ये कहा क्या कहा उक्तम के आगे लगाना रहते हैं सर्वनाम उक्तम दान इदम इति सर्वनाम उक्तम सर्वाम ने कहा था सर्वनाम के द्वारा कहा था तो क्या कहा कि शरीरम था कौनते हैं कहा क्षतराणा क्षण हिंसायाम दातु है क्षण धातु नाशाथ में होता है उसे निष्ठा प्रत्यय में क्षता बनता है त प्रत्यय लगाएंगे क्षता बनता है क्योंकि अनुनाशिक वर्ण है वहाँ अनुधातुपदेश वाला धातु है अनुनाशिका लोप हो जाएगा कित प्रत्यय पर है जलादि कित है लोप हो गया क्षता माने इस जीवात्मा को माने संसार से रक्षा करने वाला होता है यदि पुण्यकर्म में लग जाए रक्षा करेगा शतुगुण आ जाए इसमें तो ऐसा है इसलिए क्षेत्र कहा जाता है क्षया स्वयं नाश हो जाता है इसलिए इसको कहा जाता है क्षेत्र कहा जाता है शर्मात्मानी हिंसा अर्थ में धातु अभी इसको कहा गया क्षेत्र कहा गया चेत, क्षेत्र अथवा क्षेत्र सर्व कर्म सर्वकर्म सा, सर्व कर्म फले निवृत्ते क्षेत्रम अथवा खेत के समान है ये इसलिए क्षेत्र कहा जाता है क्षेत्र वानी खेत होता है खेत के समान है क्या है वहां पर फल लगते हैं धान जऊ आदि फल लगते हैं इस प्रकार एक कर्म के फल प्राप्त होता है यहाँ जैसे खेत में फल प्राप्त होता है यहाँ फल की प्राप्ति है पुण्यपाप का फल प्राप्त होता है इसलिए क्षेत्र कहा जाता है कहा माने चार हेतु दे दिया इसको क्षेत्र बोलने के लिए क्षेत्राणा क्षेत्र क्षयात क्षेत्र क्षरणाथ क्षेत्र क्षेत्रपद व कर्मफल अश्विन प्राप्त क्षेत्र क्षेत्र अश्विन कर्मफल यहां कर्मफल का संपादन होता है जैसे खेत में कर्मफल का संपादन होता है कर्म किया हुआ फल धान जदि मिल जाता है इस प्रकार यहां भी पुण्यपाप का फल मिलता है क्षेत्र कहा जाता है कहा का जो फल है ना दो प्रकार के फल है निवृ निब, निर्वृत्ति नहीं निवृत्ति मैंने प्राप्त तो होना है नेत्र निवृत्ति ऐसा है इति शब्द शब्द पदार्थ करें इति शब्द आया क्षेत्र इति क्या है एवं शब्द के का शब्द है एवं इतिकार एवं है इस प्रकार यह था है क्षेत्रम अभिधेय थे इस प्रकार क्षेत्र कहा जाता है इसको कहा अभिधेय थे मानी कथित क्षेत्र शब्द से कहा जाता है ये तत् शरीरम ये जो ये शरीर है क्षेत्रम यह व्यक्ति इस शरीर को इस क्षेत्र रूपी शरीर को जो जानता है जो जानने वाला है विजाराधी व्यक्ति मानी बीजाराधी जो जानता है कहाँ तक क्या क्या जानता है आपाद वस्तक तलम कहते हैं वस्तकम पैर से लेकर सिर तक को जानता है कोना कोना जानता है जो कहाँ पीड़ा है क्या है कैसा है सब जानता है ऐसा ज्ञान है ना विषय करते अपने ज्ञान के द्वारा जो विषय करता है इसको ये शरीर को पैर से लेकर सिर तक अपने ज्ञान के द्वारा विषय बनाता है शरीर को जो करोती जो विषय बनाता है करता है स्वाभाविक है ना औपदेशिक वाह हाँ स्वाभाविक ज्ञान और औपदेशिक ज्ञान दो प्रकार के ज्ञान होगा स्वाभाविक ज्ञान तो शरीर में आत्मबुद्धि यह स्वाभाविक ज्ञान है औपदेशिक ज्ञान तत्व से वाक्य के बाद होने वाला ज्ञान ऐसा ज्ञान है स्वाभाविक है ना औपदेश के बाद वेदन है ना ऐसा ज्ञान के द्वारा विषय करोती है व्यक्तितम प्राभु का ही है ये तो व्यक्ति व्यक्ति माने दो प्रकार के ज्ञान से जानता है या तो आत्मभाव से जानता है इसको मैं मनुष्य हूं इत्यादि भाव से जान रहा है पैर से लेकर सिर तक अथवा उपदेशिक उपदेश, उपदेश संबंधी ज्ञान से है दूसरे के द्वारा उपदेश मिलने पर ज्ञान हुआ है उसको ऐसे ज्ञान के द्वारा वेदना है ना विषय करोटी कहा विवाह ऐसा अलग अलग कर लेता है एक एक शरीर का अलग अलग करके जानता हो पैर से लेकर सिर तक विवाह पूर्वक जानता हो तम वेदता आरम्भ क्षेत्र को जानने वाले को प्राहु मानी कथ व्यतम प्राहु क्षेत्रज्ञ तद्विता तद्यता क्षेत्रज्ञ को जानने वाले उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं कहा क्षेत्र थे? उनको क्षेत्र के शब्द से बोलते हैं क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्र जान आदि क्षेत्रज्ञ ये क्षेत्र को जानता है दो प्रकार के ज्ञान से जानता है चाहे स्वाभाविक ज्ञान हो अहम मनुष्य आदि ज्ञान स्वाभाविक ज्ञान अथवा औपदेशिक ज्ञान माने शरीर आत्मा नहीं हो सकता संघातत्व संघा दृश्य है जो जो दृश्य होता आत्मा नहीं होती जैसे घट घट दृश्य आत्मा नहीं है यह संघात भी दृश्य है मैं देखता हूं इसको देखने वाला मैं हूं मैं देख रहा हूं यह दृश्य है दृश्य होने से आत्मा नहीं है निक्ञान इस तरह ज्ञान शब्द यहां भी इति शब्द आया क्षेत्रज्ञा इतविधा यहां भी यति पहले भी यति था यीति का अर्थ एवं किया था थे पहले क्षेत्रवित्त विधि ये अब यहां भी क्षेत्रज्ञा इति तद इति शब्द आया तो कहते इति शब्द एवं शब्द पदार्थ कह एवं शब्द के पद का जो अर्थ होता है वही अर्थ है यहाँ एवं शब्द जो पद है उसका जो अर्थ होता है पहले जो एवं जैसा अर्थ किया शब्द का अर्थ लिया था यह भी ऐसे ही करना पूर्ववत जैसे पहले किया क्षेत्रम इति अभिधेय ईतिक एवं कहा इस प्रकार यहां भी ऐसे कर लो क्षेत्रज्ञा इत्यवाह आहु क्षेत्रज्ञा ऐसे कहते हैं इसको जानने वाले ये कहा के कौन जानते हैं प्रश्न आया के कौन जानते हैं ये इसको जानने वाले तत्विधा तो तऊ व्यक्ति तद तो विधा विदंति तद विधा उन दोनों को जानने वाले लोग ऐसा कहते हैं इसको क्षेत्र कहते हैं और इसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं तद हमारे मारे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ये विदंती आया क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दोनों को जो जानते विभाग को जानते ये इतना अक्षर क्षेत्र है इतना अक्षर क्षेत्रज्ञ है जो जानते हैं तद विधा उसी को तद सबसे ही लेना है उन दोनों को जानने वाला तयोर विधान देते तद वो दोनों को जानने वाले लोग ऐसा कहते हैं एक को क्षेत्र बोलते हैं एक को क्षेत्र के कहते ठीक है तत्र दृष्टव संगात दृश्या अन्यम आत्मानम दृश्य क्षेत्र दृश्य है क्षेत्र के अदृश्य है तत्र दोनों में से तत्र माने तय और मध्य दोनों में क्षेत्र क्षेत्र के बीच में द्रष्टित्व न आत्मा द्रष्टा क्षेत्र के जो है दृष्टा है इसका दृष्टा क्षेत्र को जानने वाला है दृष्टित्व ना संघात दृश्याद अंडम आत्मा दृष्टि संघात रूपी जो दृश्य है जो दृष्टा के द्वारा देखा जा रहा है उससे आत्मा को भिन्न करती निर्देश करते हैं इदम इत्यादि इदम दृश्य होता है यह दृश्य हो रहा है क्षेत्र को इदम से कहा जाता है उक्तम प्रत्यक्ष दृश्यत्व विशिष्टम ये जो कहा गया जो प्रत्यक्ष से दृश्य विशिष्ट शरीर है इस शरीर को विशिष्टम किंचित कोई विशिष्टम दृश्यत्व विशिष्ट जो कुछ भी है इदम से आ जाता है वो क्षेत्र के मेगा कहा शरीर से आत्मनो अन्य क्षेत्र नाम निरूपत्या गुरुते कहते हैं शरीर जो है आत्मा से भिन्न है क्यों क्षेत्र नाम से कहा जाता है इसको क्या से नाम से कहा क्षेत्र नाम से कहा इसलिए इसको अन्य नाम बता दिया आत्मा से भिन्न सिद्ध करते क्षेत्र नाम आने पर आत्मा नहीं हो शरीर से आत्मा नो अन्य शरीर से आत्मा से भिन्न है क्षेत्र नाम अनुरूपुर क्षेत्र नाम के कथन के द्वारा ही कथन करते भाषिकारी कहा क्षेत्र प्राणात इत्यादि का था जीवात्मा को मान नाश की ओर से उन्नति में ले जाने वाला है यदि सत्कर्म करेगा तो उन्नति में जाएगा इसलिए उसे रक्षा करता है इसलिए इसको क्षेत्र कहा जाता है दूसरी बात कहा क्षया स्वयं नाश हो जाता है स्थायी नहीं अस्थाई है इसलिए क्षेत्र कहा जाता है अथवा क्षय हिंसा अर्थ में अथवा क्षर आध हिंसित हो जाता है जान के द्वारा नाश हो जाता है इसके क्षेत्र कहा अथवा क्षेत्रपाद बात खेत के समान इसे क्षेत्र कहा इसको खेत में जैसे फल मिलते हैं यहाँ भी फल मिलते हैं दो प्रकार के फल होते हैं पुण्य पाप रूपी धर्माधर्म के फल सुख रूपी फल मिलता है इसलिए क्षेत्र कहा जाता है इत्यादि कहा चार हेतु दिया था क्षेत्र कहने में क्षय नाश क्षय शब्द कर नाश लेना छयात और क्षरणार्थ भी आया तो हो गया जीवात्मा को माने मैंने आदि से मुक्त कराने वाला इसलिए इसको कहा जाता है और दूसरा छय छयात आया फिर शरणार्थ आया क्षय माने नाश है कहा और क्षेत्र मान अपय अवस्था विशेष है में अपक्षय एक आता है अंतिम विकार तो नाश है उसके पहले वाला अपक्षय है क्षेत्र क्षेत्रात गांव में नहीं क्षेत्र एक क्षेत्र ले को बोला क्षेत्र मानी खेती है वास्तव में जंगल होता है वहां जैसे खेती होते हैं इसी प्रकार यहाँ भी खेती धर्म सुख दूरूपी खेती यहां उत्पन्न होते हैं क्षेत्र तो कहा जाता है यथा क्षेत्रे बीजम उत्तम फलते जाते जैसे खेत में बीज डाला हो तो फल जाता है बीज कोई भी बीज डाल दिया हो तो फलता है इस प्रकार में धर्म धर्माधर्म बीज डाला हो तो या का सुख दूरूपे फलता है इसलिए क्षेत्र कहा जाता है इसको क्षेत्र के समान है खेत के समान है यथा क्षेत्रीय बीजम उत्तम बीज जो, जो डाला गया बीज है तो फलते तद इस प्रकार यहां भी है जो पुण्य पाप रूप डाला हुआ बीज होगा वो यहाँ फलता है पे फल किस पे फलता है या आगे जो इति पद क्षेत्र अभिधीय क्षेत्र शब्द विषय अन्य अर्थात क्षेत्र शब्द विषय क्षेत्र शब्द कोई विषय करता है वो किसको करता है इति से क्षेत्र को ही लेना है पूर्वक तो पूर्वोक क्षेत्र था उसी को कोति लेना है अन्यथा व्यर्थ है नहीं तो व्यर्थ हो जाएगा उसी को विषय नहीं तो व्यर्थ होगा इस शब्द ठीक है शब्दा। शब्दा एवं शब्दार्थ इत्यादि कहा था एवं शब्द पदार्थ कहा था क्षेत्रमति एवं अनेर क्षेत्र शब्दे ना इत्यादि क्षेत्र क्षेत्र शब्द के द्वारा मान क्षेत्र शब्देना यह अर्थ होता है क्षेत्र शब्द से कहा जाता है एवं कार्थ है क्षेत्र शब्द होगा दृश्यम देहम उगत दृश्य जो शरीर है क्षेत्र शब्द से कह दिया इसको क्या है और दृष्टा का स्वरूप रहा है यह दो तत्व है दृश्य और दृष्टा तो दृश्य स्वरूप का तो निर्णय हो गया क्षेत्र का दृश्यम देहम उगत दृश्य जो देह है क्षेत्र शब्द से बोल दिया कथन करके आगे तथो अतिरिक्त दृष्टारम अब क्षेत्र से अतिरिक्त जो द्रष्टा है इसको जानने वाला व्यतीत प्रा क्षेत्र कहना है क्षेत्र के व्यक्ति कहा से शरीर को लेना एक माने मान शरीरम एतत् व्यक्तितम यह है इसको जो जानता है किसको शरीर को पूर्व में शरीर शब्द आया था उसको ये तत्त से लेना आगे एत मान शरीर शरीरम क्षेत्रम जो तो क्षेत्र कोई शरीर कोई क्षेत्र कहा ये व्यक्ति जानता हो माने विजानाती आप तलमस्तकम कहते हैं पैर के तली से लेकर के सिर तक जो जानता हो दिन भिन्न अंशों में जानता हो कहाँ कैसी स्थिति है जानता हो ज्ञान विषय करोती है व्यक्ति का अर्थ ज्ञान के तो तो अपने ज्ञान के द्वारा तो तो विषय बनाता हो इस क्षेत्र को जो विषय बनाने वाला होगा वो क्षेत्र कहलाएगा करोती जो प्रकार का ज्ञान है स्वाभाविक है ना अथवा औपदेश पहले तो स्वाभाविक ज्ञान होगा बाद में औपदेशिक ज्ञान मिलेगा उसको दो प्रकार के ज्ञान के द्वारा विषय बनाता है विषय करोती, दी विवाह एक एक करके अलग अलग करके जानता हो शरीर को तम तो वेदिता राम प्राहु कहा क्षेत्र कहा उसको जानने वाले को क्षेत्र कहते हैं लोग स्वाभाविक ज्ञान क्या है और औपदेशिक ज्ञान क्या है भाष्यकार ने बोलिया स्वाभाविक औपदेशिक भाव बोल दिया स्वाभाविक ज्ञान अथवा औपदेशिक ज्ञान स्वाभाविक ज्ञान कैसा है किसी को सिखाना नहीं पड़ता मैं मनुष्य हूं कहने के लिए संस्कार है पहले का पैदा होते मैं मनुष्य हूं हूं हूं आ गया मनुष्य हूं ये स्वाभाविक ज्ञान है स्त्री हूँ पुरुष हूँ मनुष्य हूँ ये सब स्वाभाविक ज्ञान है सब हम इति ज्ञानम मनुष्य हम इति ज्ञानम ये ज्ञान को स्वाभाविक ज्ञान कहा औपदेशिकम औपदेशिक ज्ञान क्या होगा देखो देहो आत्मा यह सिद्ध होगा उपदेश सुनने के बाद में वो बोलेगा देह आत्मा नहीं हो सकता वही बोलेगा जब हम मनुष्य बोलने वाला व्यक्ति जब उपदेश सुनेगा तब तुमसी तो आदि महाभाग्य सुन पर देहो ना आत्मा बोलने लग जाएगा देह आत्मा नहीं है आत्मा से बिन्द है देह ऐसा मानेगा औपदेश क्या? उपदेश के बाद ये ज्ञान होगा देहो ना आत्मा दृश्यत्वा दृश्य है ही यत्र दृश्यत्वम तत्र अनात्मत्वम जहाँ जहाँ दृश्यत्व होगा वहां वहां अनात्मत्व दिखा यथा घट जैसे घट दृश्य है देखा जाता है दृष्टा के द्वारा अनात्मा है वो इस प्रकार ये भी देखा जा रहा है दृष्टा के द्वारा इसलिए अनात्मा है या उपदेशिक ज्ञान उपदेश सुनने के बाद ऐसे अनुमान के द्वारा सिद्ध करेगा देहात्मा नहीं हो सकता करके इत्यादि बोल दिया इत्यादि विवाह से स्वतो अतिरिक्त तत्व लगाते हैं विवाह करके अपने से अतिरिक्त रूप से जानता हो अपने से पृथक करके जानता हो मैं मनुष्य हूँ नहीं मैं भिन्न हूँ शरीर भिन्न ऐसे जानता हो जो ज्ञान जो जानने वाला होगा उसको क्षेत्र क्या कहते क्षेत्र इतना अच्छा स्वाभाविक मनुष्य भी दे तो देहो नात्मा दृश्यत्वाद इत्यादि विभाग सो तो अतिरिक्त ने बोले मैंने स्वयं अतिरिक्त रूप से जानता अपने को मैंने क्षेत्र क्षेत्र से अतिरिक्त रूप से जानता है देह आत्मा नहीं हो सकता आत्मा भी नहीं जानता है। क्यों दृश्य है देह आत्मा दृश्य नहीं है दृष्टार दृश्य एक नहीं उपाय दृष्टा दृश्य हो जाए तो कर्म कर्ता एक ही होगा कर्म कर्ता कभी भी दोनों एक नहीं हो सकते क्षेत्र है इति शब्द जैसे वहां क्षेत्र आया था इति एवं शब्द का अर्थ लिया था इसी प्रकार यहाँ भी अत्रापि यहाँ भी क्षेत्र में आया हुआ देवी अति शब्द से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विषय करेगा पहले क्षेत्र के शब्द आए उस बाद इति आया तो क्षेत्र के विषय करता एवं शब्द इस प्रकार कहते हैं तदविधा कहा शब्द क्षेत्रज्ञ इत एवं क्षेत्रज्ञ है ना तम प्राहु प्राहुद क्षेत्रज्ञ इत्य इस प्रकार क्षेत्र के शब्द से उसको कहते हैं जो क्षेत्र को जानने वाले को क्षेत्र के शब्द से कहते हैं प्रवक् दिन प्रश्न पूर्व कौन कहते हैं प्रवक्ता कौन है ये क्षेत्रज्ञ ऐसा तद्विदा विद क्षेत्र ज्ञी कहा क्षेत्र जानने वाले लोग ऐसा बोलते हैं कहा वो जानने वाले कौन है क्षेत्रज्ञ को जानने वाले ये प्रवक्ताओं के जो प्रश्न है प्रवक्ता संबंधी प्रश्न है कौन कहते हैं ऐसा ये प्रश्न आया तो कहा कह ये प्रश्न करती है वासी में के तद्विदा कौन जानते हैं इस प्रकार से क्षेत्र जब से कौन जानते इसको तद विधमाने तौ क्षेत्र क्षेत्र जो यही उत्तर दिया के माना प्रश्न है आगे तद उत्तर है तो क्षेत्र क्षेत्र को जो जानते हैं वो ऐसा लोग हैं दोनों के विभाग को जो समझते हैं ऐसे समझदार लोग ऐसा मानते हैं तो इस प्रकार प्रथम स्वर के अर्थ हो गया है आगे द्वितीय स्वर का आएगा इसका से बहुत लंबा चौड़ा आएगा समय हो गया है आज या रखते हैं फिर ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णा पूर्णमुग पूर्णश पूर्णमेवशिष्य ओ शांति शांति